नक्शा एक चित्र होता है यह एक छिपे खजाने का नक्शा है बहुत पहले समुद्री डाकू इस तरह के नक्शे बनाते थे उन्होंने अपने सोने और जवाहरात के खजाने कहां दफनाए थे वो दिखाने के लिए उन्होंने नक्शा बनाया था खजाने के इस नक्शे पर दिए निर्द, दिशा निर्देशों का पालन करना आसान है तुम उन्हें खुद पढ़ सकते हो यहाँ खुद बड़ी चट्टान रास्ते में जक्शन मुख्य बंदरगाह खजाने का नक्शा बंदरगाह से मुख्य पहाड़ी के रास्ते पर चलो बड़ी चट्टान पर बाए मुड़ो फिर बीस कदम सीधे चलो रास्ते में जंक्शन पर दाएं मुड़ो रास्ते के बाई और बाज के पेड़ तक पहुंचने के लिए दस कदम चलो के के पेड़ के किनारे चार फीट नीचे खुदाई करो वहां पर जे आर के अक्षर खुदे होंगे यह एक अन्य प्रकार का नक्शा है यह एक शहर का नक्शा है तीर से पता चलता है कि कौन सी दिशा उत्तर की ओर है सिरेटी घर का मुंह उत्तर की ओर है आप ये आसानी से बता सकते हैं क्योंकि वो दिशा वो उसी दिशा में है जिस ओर तीर इंगित करता है उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम नॉर्थ साउथ ईस्टर्न वेस्ट उत्तर के विपरीत दक्षिण है पुल घर के दक्षिण में है पुल के नीचे नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है इस नक्शे में एक कुंजी है कुंजी आपको कुछ चीजों के बारे में बताती है पेड़ या झाड़िया पहाड़ पेड़ या झाड़ियाँ उसका सांकेतिक च पहाड़ का सांकेतिक च्ह चर्च का सांकेतिक चिन्ह पक्की सड़क का सांकेतिक चिन्ह नदी का सांकेतिक चिन्ह रेल मार्ग के लिए एक सांकेतिक चिन्ह, स्कूल का सांकेतिक च्ह झील के लिए दलदल के लिए पुल के लिए हवाई अड्डे के लिए सांकेतिक चिन्ह स्कूल और रेल की पटरियों का पता लगाएं हवाई अड्डे झील नदी पुल और दलदल का पता लगाए मानचित्र पर वास्तविक चीजों को छोटा दिखाया, छोटा दिखाया दिखाया जाता है यदि उन्हें उनके वास्तविक आकार का दिखाया जाए तो कागज पर पर फिट नहीं होंगे इस नक्शे फिर इंचो को मिलो में बदले उससे आपको स्कूल से हवाई अड्डे तक की असली दूरी पता चलेगी प्रत्येक बराबर 10 मील 20 मील या फिर सैकड़ों भी हो सकता, सकता आदि को दिखाने के लिए आप एक कुंजी का उपयोग करें आप उसमें फायर ब्रिगेड पुलिस स्टेशन अस्पताल और पार्क भी जोड़ सकते हैं यदि आप नदियों पहाड़ों या झूलों के पास हो तो आप उन्हें अपने नक्शे पर दिखा सकते हैं कुंजी आपका घर आपका स्कूल फायर हाउस पार्क पुलिस थाना अस्पताल प्री स्टोर और नदी सबका एक सांकेतिक चिन्ह मुख्य मार्ग यह पूरी दुनिया का नक्शा है आप उसमें खुद को खोजे उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका यूरोप अफ्रीका एशिया और ऑस्ट्रेलिया यह दुनिया के एक हिस्से का नक्शा है यह उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को दिखाए यह संयुक्त राज्य अमेरिका का नक्शा है आप वहां किस राज्य में रहते हैं वो पता लगाए यह कैंस राज्य का एक नक्शा है उसमें विचिटा शहर का पता यह लगाए का नक्शा है उसमें एसले स्ट्रीट का पता लगाए अपने शहर के नक्शे पर आप जिस सड़क पर रहते हैं उसका पता लगाए कई प्रकार के नक्शे होते हैं दुनिया महाद्वीपों देशों राज्यों शहरों गांवों कस्बों और पास के कई अन्य प्रकार के भी नक्शे होते हैं यह एक रोड मैप है एक जगह से दूसरी जगह जाने में यह आपकी मदद करेगा विचिटा से टोपेका तक के मार्ग का पता लगाएं। आप एम्पेरिया एम्पोरिया के पास से गुजरेंगे विचिटा से टोपेका तक जाने में आपको कितने मील की दूरी कितने मील की दूरी तय करेंगे मैसाचुसिस्ट खड़ी यहाँ एक वाइग मार्ग का नक्शा है इस पर आप उन मार्गो को देख सकते हैं जिन पर हवाई जहाज उड़ते हैं विमान के पायलट आकाश में इन्ही रास्तों से गुजरते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जमीन पर सड़कों का सहारा लेते हैं उतरने वाली पट्टी बाधाएं रेडियो रेंज और नियंत्रण क्षेत्र इनका चिन्ह आपके शहर में पानी के पाइपों का भी एक नक्शा होगा यदि कोई पाइप टूटता है तो मरम्मत करने वाला मिस्त्री उस नक्शे को देखेगा वह यह देखेगा कि टूटा पाइप खोजने के लिए उसे सड़क पर कहा खुदाई करनी होगी अगले पेज पर एक कृषि मानचित्र है आप कुंजी को देखकर पता कर सकते हैं कि मक्का कहाँ उगाई गई है कपास कहा बोई गई है पेड़ और जंगल कहां उगे है और मूंगफली कहाँ लगाई गई है मक्का कपास मुंगफली और जंगल के सांकेतिक चिन्ह। रूस बेलिंग स्टेट अलास्का महासागर की गहराई फिट में यह समुद्र का एक नक्शा है यह नक्शा पानी की गहराई को दिखाता है वो दिखाता है कि समुद्र के नीचे कहां पर पहाड़ और घाटियां हैं एक गोताखोर को समुद्र के नक्शे से फायदा होगा यह सितारों का नक्शा है आप इस नक्शे की मदद मतलब से रात के आसमान में सितारों नक्षत्रों को नक्षत्रों को खोज सकते हैं एक अंतरिक्ष यात्री सितारों का नक्शा पढ़ता है पेट्रोल पंप पर आपको अपने राज्य की सड़कों का नक्शा मिल सकता है उसमें पता करें कि आप कहाँ हैं, अपनी अगली यात्रा पर आप कहाँ जाएंगे उस नक्शे पर दिखाएं। अब आप एक नक्शा पढ़ रहे हैं